ये धन धन हो सकता है तुम संदिग्ध हो तुम्हारा संदेह ही गुरु के बाण को चुका देगा तुम श्रद्धा से भरे हो बाण लगना निश्चित है और उस बाण के लगने का परिणाम यह होगा और ठीक बाण शब्द बिल्कुल उचित है जैसे हृदय छिद जाए किसी बाण से बस दो ही घटनाओं में यह बाण का प्रतीक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 भ्रमी भ्रमी ये वे परंत और बार बार उसी भ्रम में बार बार उसी नासमझी में बार बार उसी अंधकूप में आके आदमी गिर जाता है कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध वो लेकिन जिसके हृदय में गुरु का बाण लग गया उसके जीवन में क्रांति घटित हो जाती कोई एक आध जो गुरु का निशाना बन गया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 जब तक कि तुम अमृत को न पालो मिल ही कैसे सकती है मौत सामने खड़ी है शांति मिल कैसे सकती थोड़ी बहुत देर को छिपा दो ढांक दो तो, भूल जाओ ये हो सकता है लेकिन शांति मिल नहीं सकती शांति तो अमृत की छाया है इसलिए मैं यहाँ तुम्हें शांति के उपाय नहीं बता रहा हूँ शांति में मेरी उत्सुकता नहीं मेरी उत्सुकता तो अमृत में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 और वो घटना है कि तुम अमृत को जान लो कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत गुरु ज्ञान तो बहुतों को बांटता है पर एकाद आध उबरता है हजारों लेते एकाद तक पहुंचता है हजारों सुनते हैं एकाद सुनता है हजारों चलते हैं एक आध ही पहुंचता है बात क्या है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 तुम समझो तो ही समझ पाओगे बाहर से तो दोनों एक से दिखाई पड़ते हैं मंदिर में दो लोग प्रार्थना कर रहे हैं दोनों घुटने के खड़े हैं दोनों की आँख से आंसू बह रहे हैं कैसे फ़र्क करोगे बाहर से अगर तुम ले आओ एक चिकित्सक को फिजियोलॉजिस्ट को शरीर शास्त्रियों कौन से कहो जांच करो आंसुओं की जाँच करेंगे दोनों को एक सपाएँगे क्योंकि प्रेम में बह आँसू चाहे भय में आंसू तो एक ही होता है उसकी केमिस्ट्री में फ़र्क नहीं पड़ता उसके अध्यात्म में भेद होता है लेकिन उसके रसायन में कोई भेद नहीं होता कहां प्रेम के आंसू और कहां भय के आंसू दोनों झुके दोनों के घुटने जमीन से लगे हैं घुटने तो एक ही हैं अगर तुम घुटनों की जांच परख करोगे कोई फर्क ना पाओगे लेकिन घुटनों के भीतर बड़ा भेद है आकाश जमीन का भेद है प्रेम से जो झुका है वो सच में ही झुका है प्रेम से घुटने ही नहीं झुक गए हैं सारी आत्मा झुक गई है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 ईश्वर भीर हु अधार्मिक आदमी का लक्षण है ईसाइत ने भय सिखाया घबरा दिया लोगों को उसका आखिरी परिणाम हुआ निस्से का वचन पचास साल पहले इस सदी के प्रारंभ में उसने कहा गॉड इज डेड यह छोरा भौक देना छाती में कि ईश्वर मर चुका है और आदमी अब स्वतंत्र है यह जो निस्से का वचन है ये दो हजार साल की ईसाइत शिक्षा का अंतिम परिणाम है निष्कर्ष भय से जो भगवान है वो मित्र नहीं हो सकता वो शत्रु हो सकता है तुम उसके सामने कप सकते हो भयातुर लेकिन तुम खिल ना पाओगे तुम फूल ना बन सकोगे और तुम्हारे जीवन की परम समाधि और परम सुबास भय से न उठ सकेगी भय से तो सिर्फ दुर्गंध उठती सुबास तो प्रेम का ही अंग है इसलिए कबीर कहते हैं पासा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर शतुगुरु दाव बताइया खेलेदास कबीर कबीरा हरी के रूठते गुरु के शरण जाए कह कबीर गुरु रूठते हरी नहीं होत सहाय कबीर कहते हैं कि ईश्वर रूठ जाए कोई फिक्र नहीं गुरु की शरण जा सकते ईश्वर के रूठने की कोई फिक्र नहीं गुरु की शरण जाया जा सकता है लेकिन अगर गुरु रूठ जाए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 प्रहलाद के पिता की हत्या करनी पड़ी ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रतीक है गुरु नरसिंह और गुरु तुम्हें मारेगा क्योंकि बिना मारे तुम अमृत को उपलब्ध ना हो सकोगे सदगुरु मारिया बान वो तुम्हें मिटाएगा क्योंकि तुम्हारे मिटने में ही तुम्हारा असली आविर्भाव है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 गुरु अमृत की खान शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान ये शरीर तो मौत का घर विश की बेलरी यहां तो सिवाय मौत के फल के और कोई फल लगता नहीं फल से ही वृक्ष पहचाने जाते और जिस शरीर में मौत ही मौत के फल लगते हो वो बिश की बेलरी गुरु अमृत की खान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 आदमी की खोपड़ी इसका कोई मूल्य जहाँ गया वहीं दुत्कारा गया जिससे कहा उसी ने कहा हटो यहाँ से ले जाओ यहाँ से इस भयानक खोपड़ी को खून टपकते यहाँ किस लिए ले आओ और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया आदमी की खोपड़ी अगर बिकती होती तो लोग उसको जलाते कि मरघट में राख कराते बेच लेते लोग ऐसे धन लोलुप लो हैं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 रास्ते में एक आदमी मिला उसने कहा कि एक हज़ार दिनार देता हूँ एक हज़ार सोने के सिक्के अगर ये आदमी बेचते हो डांकू तो बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने कभी सुना भी नहीं था कि एक हज़ार एक गुलाम के मिल सकते वो तैयार हो गए जलालुद्दीन का रुको ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हें मेरी कीमत का पता नहीं ज़्यादा मिल सकते अभी असली कीमत को परखने वाले को आने दो